ano shoot talk jin khoja din paya number 5 आसपास थोड़ी जर छोड़ है शीघ्रता से और पूरा साहस करना है जरा भी अपने भीतर कोई कमी नहीं छोड़ है आंख बंद कर दें गहरी श्वास लेना शुरू करें गहरी श्वास लें और गहरी श्वास छोड़ और भीतर देखते रहें श्वास आए श्वास गई गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ गहरी श्वास लें गहरी श्वास छोड़ <द्ज्वास लें, गरी स्वास चोर>। पूरी लगाएं दस hmm. मिनट के लिए गहरी श्वास लें गहरी गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ें पूरी शक्ति लगाएं गहरी सांस लें गहरी सांस छोड़ें और भीतर देखते रहिए लगा दे और गहरी और गहरी और गहरी श्वास में पूरी शक्ति लगा दे एक दस मिनट पूरी शक्ति लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी श्वास भीतर देखते रहें, श्वास आई श्वास गई शक्ति पूरी लगा दें कुछ भी बचाए नहीं सक्ति पूरी लगा दी गहरी स्वाम गहरी स्वां, गहरी स्वाम गहरी शरीर एक ऊर्जा का पुंज मात्र रह जाएगा श्वास ही स्वास रह जाएगी शरीर एक विद्युत बन जाएगा गहरी स्वाम <laughs> <laughs> गहरी स्वाम गहरी गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी कोई पीछे न रहे पूरी शक्ति लगा दें गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे गहरी श्वास gehri swaan gehri swaan gehri swaan gehri swaan gehri swaan gehri swaan शरीर सिर्फ एक यंत्र रह जाए श्वास लेने का यंत्र मात्र रह जाए सिर्फ श्वास ही रह जाए गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी स्वाम गहरी स्वाम पूरी शक्ति लगा दें गहरी स्वाम पूरी शक्ति लगा दें गहरी श्वास गहरी श्वास सिर्फ श्वास ही रह गई है सिर्फ श्वास ही रह गई है कमजोरी ना करें रुके ना ताकत पूरी लगा दें कुछ बचाए ना ताकत पूरी लगा दें शक्ति पूरी लगा दे, शक्ति पूरी लगा दे, शक्ति पूरी लगा दे। शक्ति पूरी लगा दें पीछे न रुकें पीछे न रुकें ये पूरा वातावरण चार्ज हो जाएगा शक्ति पूरी लगा दें घटना घटेगी ही शक्ति पूरी लगा दें गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास और गहरी श्वास शक्ति पूरी लगाएं देखें रुके ना मैं आपके पास ही आगे कह रहा हूं शक्ति पूरी लगाएं पीछे कहने को ना हुआ कि नहीं हुआ पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं गहरी श्वास और गहरी और गहरी जितनी गहरी श्वास होगी सोई हुई शक्ति के जगने में सहायता मिलेगी कुंडलनी ऊपर की ओर उठने लगेगी गहरी सांस लें, गहरी सांस सांस सांस लें, लें, लें, गहरी गहरी कुंडलनी ऊपर की ओर उठनी शुरू होगी गहरी सांस लें शक्ति ऊपर उठने लगेगी गहरी सांस लें गहरी सांस लें। दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं गहरी सांस, गहरी श्वास कुंडलनी उठने लगेगी गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें गहरी सांस लें ले, ले, गहरी सांस लें जितनी गहरी ले सकें लें दो मिनट बचे हैं पूरी ताकत लगाएं, फिर हम दूसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे गहरी श्वास गहरी श्वास भीतर कुछ उठ रहा है उसे उठने दे गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास एक मिनट बचा है पूरी शक्ति लगाएं फिर हम दूसरे सूत्र में जाएंगे गहरी श्वास ताकत पूरी लगा दें ताकत पूरी लगा दें ताकत पूरी लगा दें भीतर शक्ति उठ रही है छोड़े नहीं अपने को ताकत पूरी लगा दें गहरी और गहरी और गहरी और गहरी कून पड़े पूरी ताकत लगा दें सारी शक्ति लगा दें गहरी गहरी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास श्वास की चोट होने भीतर सोई हुई शक्ति उठेगी गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास गहरी श्वास अब दूसरे सूत्र में जाना है गहरी श्वास और गहरी आपसे ही कह रहा हूं ताकत पूरी लगा दें और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी दूसरे सूत्र में प्रवेश कर जाएं सांस गहरी रहेगी शरीर को छोड़ दें शरीर को जो भी होता है होने दें शरीर रोए रोने दें हंसे हंसने दें चिल्लाए चिल्लाने दें शरीर नाचने लगे नाचने दें शरीर को जो होता है होने शरीर को छोड़ दें अब शरीर को जो होता है होने दें शरीर को छोड़ दें बिल्कुल जो होता है होने दें शरीर के अंगों में जो होता है होने दें शरीर को छोड़ दें दस मिनट के लिए शरीर को होने दें जो होता है शरीर को छोड़ दें पूरी तरह छोड़ दें शरीर नाचेगा कूदेगा छोड़ दें भीतर शक्ति भीतर शक्ति उठेगी शरीर नाचेगा कूदेगा छोड़ दें शरीर को बिल्कुल छोड़ दे, जो होता है होने दे। शरीर को छोड़ दें श्वास गहरी रहे शरीर को छोड़ दें भीतर शक्ति जागेगी शरीर नाचने लगेगा घूमने लगेगा कपने लगेगा जो भी होता है होने दें शरीर लोटने लगे चीखने लगे हंसने लगे छोड़ दें शरीर को पूरी तरह छोड़ दें ताकि अलग दिखाई पड़ने लगे मैं अलग हूं शरीर अलग को को को शरीर को छोड़े, शरीर को छोड़े, शरीर को बिल्कुल छोड़ दें छोड़ें शरीर को छोड़ दें शरीर एक विद्युत का यंत्र भर रह गया है शरीर नाच रहा है शरीर कूद रहा है शरीर कप रहा है शरीर को छोड़ दें शरीर रो रहा है शरीर हंस रहा है शरीर को छोड़ दें आप शरीर से अलग है शरीर को छोड़ दें शरीर को जो होता है होने रोके नहीं कुछ मित्र रोक रहे हैं रोके नहीं छोड़ दें जरा भी न रोके जो होता है होने शरीर को बिल्कुल थका डालना है सहयोग करें शरीर को छोड़ दें सहयोग करें जो होता है होने दें शरीर को थका डालना है छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें जो होता है होने दें देखें कोई रोके नहीं छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें शरीर को जो होता है होने दें होने दे होने दे छोड़ दे मिनट बचे हैं शरीर को पूरी तरह छोड़ दें सहयोग करें शरीर को जो हो रहा है को ऑपरेट करें शरीर जो कर रहा है उसे करने दें रोना है रोए हंसना है हंसे रोके नहीं शरीर नाचने लगेगा नाचने दे शरीर उछलने लगे उछलने दे शक्ति उठ रही है उसे छोड़ने पांच मिनट बचे हैं पूरी तरह छोड़े शरीर को पूरी तरह छोड़े तरह छोड़े मिनट बचे हैं शरीर को पूरी तरह छोड़ दे। शरीर अलग है आप अलग है शरीर को जो होना है होना है। आप अलग हैं दो मिनट के लिए पूरी तरह छोड़ें फिर हम दूसरे सूत्र में चलें छोड़े, छोड़े, बिल्कुल छोड़ दे। शरीर को थका डालें छोड़े, छोड़े, छोड़े, छोड़े, गहरी सांस ले शरीर को छोड़ दें शरीर नाचता है नाचने ले दें बिल्कुल छोड़ दें आप अलग हैं तीसरे सूत्र में चलने के पहले पूरी शक्ति लगा दें शरीर को छोड़ें छोड़े, एक मिनट बचा है पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़े जो होता है होने दे एक मिनट बचा है पूरी तरह छोड़े पूरी तरह छोड़ दें जो होता है होने दे एक मिनट के लिए सब छोड़ दें छोड़ें बिल्कुल छोड़ दें शरीर को बिल्कुल नाचने दें छोड़ दें चिल्लाने दें रोने दें हंसने दें छोड़ दें शरीर जो कर रहा है करने दें साफ दिखाई पड़ेगा आप अलग हैं शरीर अलग है पूरी तरह छोड़ें फिर तीसरे सूत्र में प्रवेश करें छोड़ें छोड़ें छोड़ें सहयोग करें शरीर को छोड़ दें और अब तीसरे सूत्र में प्रवेश कर जाएं भीतर पूछे मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूँ दस मिनट तक शरीर नाश्ता रहे श्वास गहरी रहे और भीतर पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ लगा दें मैं कौन हूं मैं कौन हूं Carmen मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी तरह पूरी ताकत से पूछे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ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 शक्ति पूरी लगा दे नहीं नहीं आ रहा मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति पूरी लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन मैं कौन हूं पांच मिनट बचे हैं पूरी शक्ति लगाएं फिर हम विश्राम करेंगे शरीर को छोड़ दें मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगाएं पूरी शक्ति लगाएं म करेंगे अपने को थका डाले बीतर शक्ति उठ रही है मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं मैं कौन हूं शक्ति पूरी लगाएं मैं कौन हूं दो मिनट बचे हैं शक्ति पूरी लगाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूं मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ आखिरी दो मिनट बचे हैं शक्ति पूरी लगाएं फिर हम विश्राम करेंगे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति भीतर जाग रही है शरीर को नाच जाने दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ शक्ति भीतर पूरी जग जाने दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ बिल्कुल पागल हो जाए मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ थका डाले अपने को फिर विश्राम करना है मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ एक मिनट और मैं कौन हूँ शरीर नाचता है नाच जाने दे मैं कौन हूँ कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ फिर विश्राम में जाना है पूरी ताकत लगा दे आखिरी क्षण में पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ अवसर न खोए पूरी ताकत लगा दे मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ आखिरी ताकत फिर विश्राम में जाना है मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं कौन सब छोड़ दे सब छोड़ दें पूछना छोड़ दे श्वास देना छोड़ दे जो जहाँ पढ़ा है पढ़ा रह जाए जो जहाँ खड़ा है खड़ा रह जाए गिरना हो गिर जाए लेटना हो लेट जाए बैठना हो बैठे प्रत्येक मने माफ मैंने शिक्षा प्रत्येक गुना बदल शिक्षा प्रत्येक गुना बदल शिक्षा कर प्रभु मने न कर प्रभु कैसे माल की uh mm -hmm. जैसे मर ही गए जैसे मिथी गये तूफान गया शांति छूट गई प्रतीक्षा करे प्रतीक्षा करी क्षण में कुछ घटित होता है जैसे मर ही गए लेकिन भीतर कोई जागा हुआ है सब शून्य हो गया लेकिन भीतर कोई चालू रखें d no. भीतर रामानंद बहने के भीतर उसका प्रकाश होता ही गए जैसे मठी गए सब शून्य हो गए। इसी शून्य में उसका दर्शन इसी शून्य में उसकी चर्चा, इसी शून्य में उसकी, उसकी उपलब्धि है प्रतीक्षा करें। आनंद जो अज्ञात है प्राण के मोर होर में कुछ भर गए प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा प्रकाश से सह जाता है शांति ही शांति से प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें इन्हीं मौन क्षणों में आगमन है उसका इन्हीं मौन क्षणों में मिलन है उससे प्रतीक्षा करें प्रतीक्षा करें की खोज है वो बहुत पास है जिसकी तलाश है इस समय बहुत निकट है जिसकी खोज है वो बहुत पास है जिसकी तलाश है वो बहुत निकट है प्रतीक्षा करें धीरे आनंद के इस जगत ऐसी वापिस लौट आए धीरे धीरे प्रकाश के इस जगत ऐसी वापिस लौट धीरे धीरे ईतर के जगत से वापस लौट आए बहुत आहिस्का आहिस्का कोने आंख न खुलती हो तो दोनों हाथ आँख पर रखने फिर तो धीरे धीरे कोने और जल्दी कोई भी नहीं करे जो गिर गए हैं उठ न सके वे धीरे दीर धीरे दो चार गहरी सांस लें फिर आहिस्ता आहिस्ता उठे बिना बोले बिना आवाज किए चुपचाप उठा जो खड़े हैं वे चुपचाप बैठ जाए धीरे दीर धीरे आप खोल ले वापिस लौटे